श्री गर्ग संहिता श्री खंड पच्चीसवा अध्याय मथुरापुरी का महात्म्य एवं मथुरा खंड का उपसंहार बहुलासपुर ने पूछा मुने जहाँ बलराम जी अकस्मात पहुँच गए वहाँ ऐसा उत्तम तीर्थ सुना गया अहो मथुरापुरी धन्य है जहाँ वे नृत्य निवास करते हैं मथुरा का देवता कौन है छत्ता अर्थात द्वारपाल कौन है उसकी रक्षा कौन करता है चार कौन है मंत्र प्रवर कौन है और किन किन लोगों के द्वारा वहां की भूमिका सेवन किया गया है श्री नारद जी ने कहा राजन साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण हरि स्वयं ही मथुरा के स्वामी या देवता हैं। भगवान केशव देव वहां के क्लेश नाशक हैं साक्षात भगवान ने कपिल नामक ब्राह्मण को अपनी व मूर्ति प्रदान की थी कपिल ने प्रसन्न होकर वह मूर्ति देवराज इंद्र को दे दी फिर समस्त लोगों को रुलाने वाला राक्षस राज रावण देवताओं को जीतकर उस मूर्ति का स्तमन करके उसे पुष्पक विमान पर रख कर लंका में ले आया और उसकी पूजा करने लगा मिथलेश्वर तदनंतर राघवेंद्र श्री राम लंका पर विजय प्राप्त करके भगवान वराह को प्रयत्न पूर्वक अयोध्यापुरी में ले आए और वहां उनकी अर्चना करते रहे तत्पश्चात शत्रुघ्न श्री राम की स्तुति करके उनकी आज्ञा थे वो वराह विग्रह को प्रयत्नपूर्वक महापुरी मथुरा में ले आए और वहाँ वराह भगवान की स्थापना करके उनको प्रणाम किया फिर समस्त मथुरा वासियों ने उन वरदायक भगवान की सेवा पूजा प्रारंभ की वे ही ये साक्षात कपिल वराह मथुरापुरी में श्रेष्ठ मंत्री माने गए हैं भूतेश्वर नाम से प्रसिद्ध भगवान शिव मथुरा के द्वारपाल या क्षेत्रपाल हैं वे पापियों को दंड देकर भक्ति के लिए उन्हें मंत्रोपदेश करते हैं महाविद्या स्वरूपा दुर्गम कष्ट दूर करने वाली चंडिका देवी दुर्गा सिंह पर आरूढ़ हो सदा मथुरापुरी की रक्षा करती है मैं अर्थात नारद ही मथुरा का चार गुप्तचर हूँ और इधर उधर लोगों पर दृष्टि रखकर सबकी बात महात्मा श्री कृष्ण को बताता हूँ विदय नगर के मध्य भाग में स्थित शुभरायणी करुणामयी मथुरा देवी समस्त भूखे लोगों को अन्न प्रदान करती हैं मथुरा में मरे हुए लोगों को विमानों द्वारा ले जाने के लिए श्याम अंगवाले चार भुजाधारी श्री कृष्ण पार्षद आते जाते रहते हैं महापुरी मथुरा जिसके दर्शन मात्र से मनुष्य के तार्थ हो जाता है श्री कृष्ण के अंग से प्रकट हुई है पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने मथुरा में आकर निराहार रहते हुए सौ दिव्य वर्षों तक तपस्या की उस समय वे परब्रह्म श्रीहरि के नाम का जप करते थे इससे उन्हें स्वयंभु मनु जैसे प्रवीण पुत्र की प्राप्ति हुई निपराज सतीपति देवर भूतेश मधुवन में एक सौ दिव्य वर्ष तक तप करके श्री कृष्ण की कृपा से तत्काल मथुरापुरी और माथुर मंडल के क्षेत्रपाल हो गए श्री कृष्ण के कृपा प्रसाद से मैं मथुरा मंडल का चार बना हूँ और सदा भ्रमण करता रहता हूँ इसी प्रकार दुर्गा मथुरा में जाती हैं और निश्चय ही श्री कृष्ण की सेवा करती हैं। इंद्र ने मथुरा में तप करके इंद्र पद, सूर्य ने तप करके वैवस्व मनु जैसा पुत्र कुबेर ने अक्षय निधि वरुण ने पास और ध्रुव ने मधुवन में तप करके सम्यक ध्रुव पद प्राप्त किया था यही तपस्या करके अम्बरीश ने मुक्त पाया राम ने अक्षय शक्ति एवं लवणासुर से विजय प्राप्त की राजा रघु ने सिद्धि पाई तथा इसी मधुवन में तप करके चित्रकेतु ने भी अभीष्ट फल प्राप्त किया यहीं के सुंदर मधुवन में तप करके अत्यंत बलिष्ठ हुए महासुर मधु ने माधव मास में मधुसूदन माधव के साथ युद्ध युद्धभूमि में जाकर युद्ध किया सप्तर्षियों ने मथुरा में आकर यहीं तपस्या करके योग सिद्धि प्राप्त की पूर्व काल में अन्य ऋषियों ने भी यहाँ तप करके सर्वतोमुखी सफलता पाई थी और गोकर्ण नामक वैश्य ने भी यहाँ तप करके महानिधि उपलब्ध की थी इसी शुभ मधुबन में लोक रावण रावण ने तपस्या करके स्वर्ग के देवताओं पर विजय पाई तथा राक्षसों को अधिकारी बनाकर मंदिर निर्माण करके लंका में प्रतिष्ठित हो बड़ी शोभा प्राप्त की मिथिलेश्वर यही सुंदर मधुबन में तपस्या करके हतनापुर के राजा संतन ने अत्यंत साधु श्रोवणी तथा तत्पार्थ सागर के कर्णधार भीष्म को पुत्र रूप में प्राप्त किया बहुलास ने पूछा देवर्षि शिरोमणि मथुरा का महात्म बताइए वहाँ निवास करने वाले सज्जनों को किस फल की प्राप्ति बताइए है श्री नारद जी ने कहा राजन आदि में भगवान बराह ने महासागर के जल में जहां बड़ी ऊंची लहरें उठ रही थी डूबी हुई पृथ्वी को जैसे आती सूढ़ से कमल को उठा ले उसी प्रकार स्वयं अपनी दाढ़ से उठाकर जब जल के ऊपर स्थापित किया तब मथुरा के महात्मा का इस प्रकार वर्णन किया था यदि मनुष्य मथुरा का नाम ले ले तो उसे भगवान नामोच्चारण का फल मिलता है यदि वह मथुरा का नाम सुन ले तो श्री कृष्ण के कथा श्रवण का फल पाता है मथुरा का स्पर्श प्राप्त करके मनुष्य साधु संतों के स्पर्श का फल पाता है मथुरा में रहकर किसी भी गंध को ग्रहण करने वाला मानव भगवत चारण चरणों पर चढ़ी हुई तुलसी के पत्र की सुगंध लेने का फल प्राप्त करता है मथुरा का दर्शन करने वाला मानव श्री हरि के दर्शन का फल पाता है स्वतः किया हुआ आहार भी यहां भगवान लक्ष्मीपति के नैवेद्य प्रसाद भक्षण का फल देता है दोनों बाहों से वहाँ कोई भी कार्य करके श्रीहरि की सेवा करने का फल पाता है और वहाँ घूमने फिरने वाला भी वो पग पग पर तीर्थ यात्रा के फल का भागी होता है राजन सुनो जो राजा राजाधिराजों का हरण करने वाला अपने सगोत्र का घातक तथा तीनों लोकों को नष्ट करने के लिए प्रयत्नशील होता है ऐसा महापापी भी मथुरा में निवास करने से योगेश्वरों की गति को प्राप्त होता है उन पैरों को अधिकार है जो कभी मधुवन में नहीं गए उन नेत्रों को अधिकार है जो कभी मथुरा का दर्शन नहीं कर सके मिथलेश्वर उन कानों को अधिकार है जो मथुरा का नाम नहीं सुन पाते और उस वाणी को भी अधिकार है जो कभी थोड़ा सा भी मथुरा का नाम नहीं ले सकी विदय मथुरा में चौदह करोड़ वन हैं जहाँ तीर्थों का निवास है इन तीर्थों में से प्रत्येक मोक्षदायक है मैं मथुरा का नामोच्चारण करता हूँ और साक्षात मथुरा को प्रणाम करता हूँ जिसमें असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति परिपूर्णतम देवता गोलोकनाथ साक्षात श्री चंद्र ने स्वयं अवतार लिया उस मथुरापुरी को नमस्कार है दूसरी पुरियों में क्या रखा है जिस मथुरा का नाम तत्काल पापों का नाश कर देता है जिसके नामोच्चारण करने वाले को सब प्रकार की मुक्तियाँ सुलभ है तथा जिनकी गली गली में मुक्ति मिलती है उस मथुरा को इन्हीं विशेषताओं के कारण विद्वान पुरुष श्रेष्ठतम मानते हैं यद्यपि संसार में काशी आदि पुरियाँ भी मुक्तदायिनी है तथापि उन सब में मथुरा ही धन्य है जो जन्म मौनजी व्रत मृत्यु और दाह संस्कारों द्वारा मनुष्यों को चार प्रकार की मुक्ति प्रदान करती है जो सब पुरियों की ईश्वरी ब्रजेश्वरी तीर्थेश्वरी यज्ञ तथा तब की निधीश्वरी मोक्षदायिनी तथा परम धर्मधुरंधरा है मधुवन में उस श्री कृष्णपुरी मथुरा को मैं नमस्कार करता हूँ वै दे राजेंद्र जो लोग एकमात्र भगवान श्री कृष्ण में चित्र लगाकर संयम और नियम पूर्वक जहाँ कहीं भी रहते हुए मधुपुरी के इस महात्मा को सुनते हैं वे मथुरा की परिक्रमा के फल को प्राप्त करते हैं इसमें संशय नहीं है विधेराज जो लोग इस मथुरा खंड को सब और सुनते गाते और पढ़ते हैं उनको यही सब प्रकार की समृद्धि और सिद्धियां सदा स्वभाव से ही प्राप्त होती रहती है जो बहुत वैभव की इच्छा करने वाले लोग नियम पूर्वक रहकर इस मथुरा खंड का 21 बार श्रवण करते हैं उनके घर और द्वार को हाथी के कर्ण तालों से प्रताड़ित भ्रमरावली अलंकृत करती है इसको पढ़ने और सुनने वाला ब्राह्मण विद्वान होता है राजकुमार युद्ध में विजयी होता है वैसे निधियों का स्वामी होता है तथा शुद्ध भी शुद्ध निर्मल हो जाता है स्त्रियां हो या पुरुष इसे निकट से सुनने वाले के अत्यंत दुर्लभ मनोरथ भी पूर्ण हो जाते हैं जो बिना किसी कामना के भगवान में मन लगाकर इस भूतल पर भक्तिभाव से इस मथुरा महात्मा अथवा मथुरा खंड को सुनता है वह विघ्नों पर विजय पाकर स्वर्गलोक के अधिपतियों को लांग कर सीधे गोलोकधाम में चला जाता है इस प्रकार श्री गर्ग सहिता में श्री मथुरा खंड के अंतर्गत नारद बहुलाश्व संवाद में श्री मथुरा महात्म्य नामक पच्चीसवा अध्याय पूरा हुआ श्री मथुरा खंड संपूर्ण